भारतीय व्याख्यान भारत का भविष्य यह बहुत ही सुंदर हुआ था जनता ने उनका अभिप्राय समझा क्योंकि वे जनता की बोलचाल की भाषा में उपदेश देते थे यह बहुत ही अच्छा हुआ था इससे उनके भाव बहुत शीघ्र फैले और बहुत दूर दूर तक पहुँचे किंतु इसके साथ साथ संस्कृत का भी प्रचार होना चाहिए था ज्ञान का विस्तार हुआ सही पर उसके साथ साथ प्रतिष्ठा नहीं बनी संस्कार नहीं बना संस्कृति ही युग के आघातों को सहन कर सकती है मात्र ज्ञान राशि नहीं तुम संसार के सामने प्रभुत ज्ञान रख सकते हो परंतु इससे उसका विशेष कार्य न होगा संस्कार को रक्त में व्याप्त हो जाना चाहिए वर्तमान समय में हम कितने ही राष्ट्रों के संबंध में जानते हैं जिनके पास विशाल ज्ञान का आगार है परंतु इससे क्या वे बाघ की तरह निशंस हैं वे बर्बरों के सदृश हैं क्योंकि उनका ज्ञान संस्कार में परिणित नहीं हुआ है सभ्यता की तरह ज्ञान भी चमड़े की ऊपर ऊपरी सतह तक ही सीमित है छिछला है और एक खरोच लगते ही वह पुरानी निशंसता जग उठती है ऐसी घटनाएं हुआ करती हैं यही भय है जनता को उसकी बोलचाल की भाषा में शिक्षा दो उसको भाव दो वह बहुत कुछ जान जाएगी परंतु साथ ही कुछ और भी जरूरी है उसको संस्कृति का बोध दो जब तक तुम यह नहीं कर सकते तब तक उनकी उन्नत दशा कदापि स्थाई नहीं हो सकती एक ऐसे नवीन वर्ण की सृष्टि होगी जो संस्कृत भाषा सीख शीघ्र ही दूसरे वर्णों के ऊपर उठेगी और पहले की तरह उन पर अपना प्रभुत्व फैलाएगी अय पिछड़ी जाति के लोगों में तुम्हें बतलाता हूँ कि तुम्हारे बचाव का तुम्हारी अपनी रशा को उन्नत करने का एकमात्र उपाय संस्कृत पढ़ना है और यह लड़ना झगड़ना और उच्च वर्णों के विरोध में लेख लिखना व्यर्थ है इससे कोई उपकार न होगा इससे लड़ाई झगड़े और बढ़ेंगे और यह जाति दुर्भाग्यवश पहले ही से जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और भी टुकड़ों में बढ़ती रहेगी जातियों में क्षमता लाने के लिए एकमात्र उपाय उच्च संस्कार और शिक्षा का अर्जन करना है जो उच्च वर्णों का बल और गौरव है यदि यह तुम कर सको तो जो कुछ तुम चाहते हो वह तुम्हें मिल जाएगा इसके साथ मैं एक और प्रश्न पर विचार करना चाहता हूँ जो खासकर मद्रास के संबंध रखता है एक मत है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ नाम की एक जाति के मनुष्य थे जो उत्तर भारत की आर्य नामक जाति से बिल्कुल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 यहां ऐसी कोई द्रविड़ जाति रही होगी जो यहां से लुप्त हो गई है और उनमें से जो कुछ थोड़े से रहे थे वे जंगलों और दूसरे दूसरे स्थानों में बस गए यह बिल्कुल संभव है कि संस्कृत के बदले वह द्रावीण भाषा ले ली गई हो परंतु ये सब आर्य ही हैं जो उत्तर से आए सारे भारत के मनुष्य आर्यों के सिवा और कोई नहीं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 उसमें ब्राह्मणेतर सभी जातियाँ फिर ब्राह्मण रूप में परिणित होंगी इसीलिए भारतीय जाति समस्या की मीमांसा इस प्रकार होती है कि उच्च वर्णों को गिराना नहीं होगा ब्राह्मणों का अस्तित्व लोप करना नहीं होगा भारत में ब्राह्मणत्व ही मनुष्य का चरम आदर्श है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 यहाँ तक कि मुसलमानों के शासन से भी हमारा उपकार हुआ था उन्होंने भी इस एकाधिकार को तोड़ा था सब कुछ होने पर भी वह शासन सर्वांशतः बुरा नहीं था कोई भी वस्तु सर्वांशतः न बुरी होती है और न अच्छी ही मुसलमानों की भारत विजय पददलितों और गरीबों को मानव उद्धार करने के लिए हुई थी यही कारण है कि हमारी एक पंच जनता मुसलमान हो गई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 उनके सिद्धांत ढूल निकाले और इससे मुझे अद्भुत परिणाम प्राप्त हुए कभी कभी उन्होंने दल के दल बलोचियों को लेकर क्षण भर में उन्हें छत्री बना डाला दल के दल धीवरों को लेकर क्षण भर में ब्राह्मण बना दिया वे सब ऋषि मुनि थे और हमें उनकी स्मृति के सामने सिर झुकाना होगा तुम्हें तो भी ऋषि मुनि बनना होगा कृतकार्य होने का यही गूढ़ रहस्य है न्यूनाधिक सभी को ऋषि होना होगा